त्सल भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत भगवान की जय वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद भागवत आइए भागवत ज्ञान यज्ञ की पंचम दिन की कथा को हम नरम करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधार शिवा साती गौर भक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे कृष्ण चौथे स्को आरम करते हैं संत मैत्र ऋषि विदुर जी से कहते हैं स्वयंभु मनु की जो मध्यम कन्या थी होती, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिनकी आप भगवान ने कपिल अवतार दिन किया उनकी कथा तो मैंने आपको सुना दी अब हम आपको जो स्वयं मनु की शेष दो कन्या है आकुति और प्रस्तुति इनकी कथा कहते हैं ये हरे कृष्ण स्वयं मनु ने अपनी आकुति नाम के कन्या का विवाह रूसी प्रजापति से और विवाह क्या पुत्री का धर्म विवाह पुत्री का धर्म विवाह किसे विवा कहते हैं जब पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं वो तो अपने दामाद से एक शर्त रखते हैं वो शर्त ये होती है कि मेरी कन्या से जो बेटा जन्मेगा वो ही वो मुझे दोगे और मेरे परिवार को भी चलाएगा मेरे वंश को चलाएगा इसलिए कहते पुत्री का धर्म विवाह तो पुत्री का धर्म विवाह कैसे होता है कि जब पिता अपनी कन्या का विवाह करता है तो अपने होने वाले दामाद से कहता है कि मेरी बेटी से जो तो पहला बेटा होगा वह मुझे गोद दे दोगे और वो मेरे वंच को चलाएगा इसे कहते पुत्री का धर्म हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह बताए कितने किस्म के विवाह हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह हैं, जिसके बारे में पदम प्राण के उत्तरकांड में नारद प्राण के पूर्व भाग के प्रथम भाग में मनु समृद्धि के तीसरे अध्याय में और महाभारत के आदि परवाह के बहत्तरवे अध्याय में लिखा है कि हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह होते हैं आप देखिए कैसे विवाह इसे ध्यान देकर रहे जहां पर वर और कन्या दोनों का विवाह दो परिवार को साक्षी मानकर समाज को साक्षी मानकर देवों को साक्षी मानकर जो फेरे लिए जाते हैं उस विवाह को कहा गया ब्रह्म विवाह और ब्रह्म विवाह से जो बेटा जन्म लेता है वो बच्चा 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है दूसरा विवाह है यज्ञ करने के लिए जो ऋषि को कन्या दी जाती है इस विवाह को देव विवाह कहा गया है। इस विवाह से जो बच्चा जन्म लेता है वो चौदह पीढ़ी का उद्धार करता है तीसरा पुरुष यानी कि लड़के से दो बैल लेकर, और जो अपनी कन्या देता है उन दो बैलों के बदले इसे हर्ष विवाह कहा गया है और इस युवा से जो तो बच्चा जन्म लेता है वो छह पीढ़ियों का उद्धार करता है इसी तरह चौथा विवाह बताया गया है कि दोनों साथ रहकर धर्म का आचरण करेंगे ऐसे मांगने वाले पुरुष को जो अपनी कन्या देता है उसे कहते प्रजापति विवाह इस युवा से जो तो बच्चा जन्म लेता है वो छीढ़ी का उद्धार करता है जहां धन से कन्या को बेचा जाए मतलब अगर कोई पुरुष धन दे लड़की के बाप को और वो धन के बदले अपनी लड़की दे दे इसे असुर विवाह कहा जाता है और छठा बर और कन्या में प्रेम हो जाए और दोनों विवाह करने इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है सातवा पूर्वक बल पूर्वक जबरदस्ती किसी कन्या को जो उठा कर लेकर चले जाते हैं उससे विवाह कर लेते हैं उसे राक्षस विवाह कहा गया है और आठवां विवाह है छल पूर्वक कपट कर, कर कर किसी कन्या से विवाह करने, इसे इसे विवाह कहा गया है सब पुरुषों में इनकी तो बड़ी विन्दा कही गई सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो है ब्रह्म विवाह जो परिवार मिलकर अग्निवीर जो फेरे खाते है सर्वश्रेष्ठ ऋषि विवाह को बताया लेकिन भागवत में जो आया है विवाह वो आया है पुत्र का धर्म विवाह लेकिन ये जो है पदम प्राण में नारद प्राण में मनुष्यवृति महाभारत में लिखा है उसके अनुसार हमने आपको कह दिया आकुति से ऋषि प्रजापति का विवाह हुआ समय आने पर माता आकुति ने गर्भ को ध्यान किया और सुंदर मूरत में दो बच्चों को जन्म दिया जो पुरुष था उसके शब्द कथा पद्म के चिन्हा हाथ पैरों में और वो स्वयं यज्ञ नारायण अवकारित हुए बोले यज्ञ नारायण ना भगवान ती और जो कन्या थी वो लक्ष्मी जी का हंस थी इसलिए उनका नाम दक्षिणा हुआ बोलो दक्षिणा महारानी इसलिए कहते हैं कि यज्ञ करने के बाद दक्षिणा रखनी चाहिए और यज्ञ करने के बाद दक्षिणा नहीं रखोगे तो आपका यज्ञ पूरा होने वाला नहीं क्योंकि तो यज्ञ पदनी है माँ दक्षिणा जिसे लक्ष्मी का है इसी तरह से इन दोनों का जब विवाह हुआ तो इनसे तीन बच्चे पुत्र हुए बड़े पुत्र का नाम हुआ तोष, छोटे का हुआ रोचन, इस तरह से इनसे बारह बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे पैदा हुए इस तरह नार्ने के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? बारह बच्चे है तो हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे तो विवाह राहि प्रजापति से हुआ रुचि प्रजापति ने दो जो एक कन्या और एक पुत्र को जन्म दिया जब इन दोनों का विवाह हुआ उसमें यज्ञ नारायण का अवतार हुआ जब यज्ञ नारायण का अवतार हुआ तो माता माता दक्षिणा ने बारह बच्चों को जन्म दिया। प्रतोष, संतोष भद्र शांति पति इदम कवि विभू, सुधन सुदेव और रोशन ये बारह बच्चे पैदा हुए स्वयंभू मनु ने जो अपनी छोटी कन्या थी जिसका जिसका नाम माता प्रसूति था इनका विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया अब यहाँ पर संत मित्र ऋषि जो करगम ऋषि की नौ कन्याएं थी भगवान कपिल की नौ बहनें थी जिनका आपने कल कृष्ण सुना कि जिनका नौ ऋषियों से विवाह हुआ था। अब उनकी कथा कहते ब्रह्मा जी के बेटा थे मरीचि ऋषि मरीचि ऋषि के दो बेटा हुए पूर्णिमा और कश्यप मरीचि ऋषि के पुत्र थे पूर्णिमा इनके दो पुत्र हुए गिरज विश्वसंग और एक कन्या हुई जिसका नाम था देव यही आगे चलकर कन्या गंगा मैया हुई बोलो गंगा मैया और मरीचि ऋषि के जो पुत्र थे कष्टव ऋषि कष्टव ऋषि की वंश परम्परा भागवत के छत्तीसगढ़ में कही गई ब्रह्मा जी के बेटा थे अत्रि ऋषि अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम माता अनुसूर्या था इनके कोई संतान नहीं है ऋषभ पर्वत पर पति पत्नी ने अंगूठे पर खड़े होकर तप किया और मंत्र में कह रहे थे ओम कर्ताय नम इनके तब से भगवान प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव का प्रकट हो गए पति पत्नी दोनों अंगूठे पर कुत्ते कुत्ते भगवान के पास गए अत्रि विष्णु ने भगवान से कहा प्रभु मैंने को एक देव का ध्यान किया तीन कैसे भगवान विष्णु ने कहा वो अत्रि हम नी हम तीनू एक है तुमने मंत्र में कहा करता ही जो करता है मैं उसे नमन करता हूँ तो ब्रह्मा जी करता है इनका काम है पैदा करना करता है मैं विष्णु भी करता हूँ तो मेरा काम है पालन करना और ये महादेव भी करता है इनका काम है संहार करना माता में सूर्या बड़ी बुद्धिमान है बोले तीख तीनों मेरे छोरा उस वक्त ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा का अवतार हुआ शंकर जी के हंस से दुर्वासा विष्णु का अवतार हुआ और भगवान नारायण के अंति स्वामी भगवान की त्रीदत्त भगवान का अवतार भगवान के ब्रह्मा जी के बेटा थे अंगिरा ऋषि अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम था शरदा अंगिरा ऋषि की चार कन्या हुई तीन बली राखा और अनुमति और दो पुत्र हुए जिसमें भगवान और बृहस्पति जी और यही अंगिरा ऋषि पुत्र बृहस्पति जी देवताओं के रोहित हुए ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र हुए कुलस्त ऋषि इनकी पत्नी का नाम था हविरभू। इनके दो बेटा हुए अगस्त ऋषि और विश्व अगस्त ऋषि कौन है जिनको प्यास लगती थी और पूरा समुन्द्र जो पी जाते थे वे अगस्त ऋषि और विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा की दो पत्नियाँ थी इडविदा और केशनी विष्णु शर्मा की पत्नी इडविदा थी इनसे धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ और जो केशनी थी केशनी से रावण उमकर्ण विभिषण और सुरपन खा ये चार बच्चे हुए इसलिए रावण जाति से ब्राह्मण और और पुलसोत्री है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुल के पत्नी गति माँ गति ने तीन पुत्रों को जन्म दिया कर्म श्रेष्ठ गिरीय ये सभी महान शादी हो गए ब्रह्मा जी के छठे पुत्र कृतु ऋषि हुए ऋषि की पत्नी का नाम क्रिया और माँ क्रिया ने साठ हजार बच्चों को जन्म दिया जिन्हें वखलिया ऋषि छोटे छोटे छोटे तो छोटे वखल या ऋषि कहा जाता ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र हुए विशेष ऋषि विशेष ऋषि की पत्नी का नाम था अरुणती मां अरुन्धती ने सत्ताईस पुत्रों को जन्म दिया चित्रकेतु आदि और इनके सिवा विशेष ऋषि की दूसरी पत्नी थी जिससे शक्ति आदि और भी कई पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी के आठवें पुत्र हुए अथर्व ऋषि इनकी पत्नी का नाम था शांति अथर्व ऋषि के पुत्र श्री ददीशी ऋषि है और यही ददी ऋषि की हड्डी का वज्र बना जो देवराज इंद्र के पास होता हैगा। ब्रह्मा जी के नौवे पुत्र भरगु ऋषि भरगु ऋषि की पत्नी का नाम ख्याति ख्याति के दो पुत्र और एक कन्या हुआ भरगु ऋषि के जो दो पुत्र थे जिनका नाम था दाता विदाता और जो कन्या थी उनका नाम था श्री और यही श्री आगे चलकर माँ लक्ष्मी हुई वो लक्ष्मी मैया थी है। अब यहाँ पर एक ऋषि हुए जिनका नाम था मेरू ऋषि मेरु ऋषि की दो कन्याएं थी आयती और नियती। इन दोनों कन्या का विवाह भर्गु ऋषि के दो पुत्रों से हो गए भर्गु ऋषि के जो बेटा थे दाता इनकी पत्नी का नाम था आयती। आयती के पुत्र मृकुंड मृकुंड के पुत्र मारकन्या ऋषि हुए ये वही मार्कंद ऋषि जिनकी इच्छा थी प्रलय देखने की तो प्रलय में क्या देखा मार्कंदषि ने बड़ा भयंकर प्रलय पानी बरस रहा है लेकिन बरगद का पत्ता होता है ना पेड़ का उस उसमें भगवान अनुका बाल गोपाल का उनको दर्शन भर्गु ऋषि के बेटा विदाता विदाता की पत्नी नियति नियति के पुत्र प्राण प्राण के पुत्र वेदशिला और वेदशिला के पुत्र हुए वेद के गुरु श्री शुभ राय ये वंश परम्परा यहाँ पर मैत्रेय ऋषि ने कही अब संत मैत्रेय ऋषि जो स्वयं मनु की छोटी कन्या थी सबसे जिनका नाम था मां प्रसूति इनकी कथा के माँ प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति और माँ प्रसाद माँ मा प्रसूति ने दस प्रजापति के द्वारा गर्भ को जन्म किया और सुंदर मुहूर्त में मां प्रसूति ने सोलह कन्याओं को जन्म दिया दस प्रजापति ने अपनी तेरह कन्या का विवाह धर्म ऋषि से शुरू किया श्रद्धा मित्री दया शांति क्रिया उन्नति बुद्धि नेता मेधाक्षा लज्जा और मूर्ति दस प्रजापति की जो कन्या थी श्रद्धा इन्होंने शुभ नाम के पुत्र को जन्म दिया धर्म ऋषि की पत्नी जो मैत्री थी उसने प्रसाद को जन्म दिया धर्म ऋषि की पत्नी जो दया थी उसने अभय को जन्म दिया धर्म ऋषि की पत्नी शांति थी उसने सुख नाम के पुत्र को जन्म दिया धर्म ऋषि की पत्नी जो तुष्टि थी उसने मोद को जन्म दिया जो छठी पत्नी थी इनकी धर्म ऋषि की पुष्टि इसने अहंकार को जन्म दिया अहंकार नाम के बेटा पैदा हुआ सातवी धर्म ऋषि की पत्नी क्रिया ने योग को जन्म दिया आजवी पत्नी ने उन्नति उसने दर्प को जन्म दिया नौवीं इनकी पत्नी बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया दसवीं इनकी कन्या पत्नी ने समृति को जन्म दिया और ग्यारहवीं नाम और की जो इनकी पत्नी थी प्रतीक्षा इसने सोम और घिरिम दो बच्चों को जन्म दिया धर्म ऋषि की जो बारहवीं पत्नी थी उसने लज्जा लज्जा जिसका नाम था उसने श्रेया और विनिया दो बच्चों को जन्म दिया पुत्रों को और जो तेरवी कन्या थी धर्म ऋषि की जिसका नाम था माँ मूर्ति इसने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और जिनका नाम था बुलंदर नारायण भगवान की जय इस तरह से भगवान श्री नर नारायण जी का अवतार हो गया दस प्रजापति ने अपनी चौदवी पुत्री का विवाह अग्निदेव से दे किया और जिनका नाम था स्वाहा जब हम यज्ञ करते तो क्या बोलते हैं स्वाहा ये दस प्रजापति की कन्या है और इनका विवाह अग्निदेव ऐसी किया स्वादेवी ने तीन पुत्रों को जन्म दिया पवक पवमान और सूची पुराणों में कथा आती है कि ये वो ही अग्निदेव हैं जिनको विशेष ऋषि ने श्राप दिया ऐसा पुराणों में कथा आती है कि एक वक्त क्या हुआ कि तीन केग्निदेव ऐसी इन्होंने विशेष ऋषि की पत्नी पर कु दृष्टि डाली विशेष ऋषि ने इन अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुमको ये गंद गोबर खाना है। इसलिए जो कचरा कुंडी में अग्नि जलती है जो कचरा खाती है उनको विशेष ऋषि का क्या है श्राप लाना महाराज देव की जो कुल संख्या है वो है उनचास हजार कितनी है क्योंकि इन तीन अग्नि से पैतालीस फुट जन्म मिला तो कितने हो गए देखो, उनतालीस ये और तीन इनके ये माता पिता जो है पिता है तो 45, 40, 45, अड़तालीस और अग्निदेव कितने हो गए उन तो कितनी अग्नि है दश प्रजापति ने अपनी पंद्रहवी कन्या का विवाह पितरों के संकर्प दिया और जिनका नाम हुआ सोदाह और मां से दो पुत्रियों ने जन्म लिया बयोना और